ंग्रह भाष्य ने जितसाधिकरण में, में प्रथम सूत्र का पहला दो पदों का भाष्य हो गया था अथ शब्द से साधनादि चदुष्टय को लेकर उसका आनन्तर्य अर्थ किया और और शब्द उसी को ही हेदु के रूप में प्रस्तुत करता है उन सबके रहने के कारण परम श्रेयस के प्रति जिज्ञासा होती है जिज्ञासा होनी चाहिए इसलिए जिज्ञासा आरंभ होती है इस प्रकार अतः शब्द का अर्थ किया और परलोक दोनों सुख नाशवान है इसलिए उनके प्रति जिज्ञासा ना हो तो क्योंकि साधना चतुष्ट संपन्न रहने से उनके प्रति जिज्ञासा नहीं होती है और ब्रह्मविदापनोदि परम ये कहा गया है तो ब्रह्मज्ञान से परम की प्राप्ति होती है सर्वश्रेष्ठ की प्राप्ति होती है इन दो कारणों से ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए कहा तस्मात इसलिए कहा इसी कारण से यथोक्त साधन संपत्तरम ये साधन संपत्ति हो जाने के बाद क्योंकि साधन संपत्ति हो जाने के बाद फिर इहलोक परलोक सुखों के प्रति आसक्ति नहीं बन पाएगी और उसके प्रति कर्म भी नहीं हो पाएगा तो स्थिति में ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या उस समय ब्रह्म जिज्ञासा ही करनी चाहिए ये हेतु से निश्चय किया अब आगे ब्रह्मनो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा ये पद है वहां तो समास है ब्रह्म जिज्ञासा पद उसका विग्रह करके उसका अर्थ करना चाहेंगे क्योंकि भाष्य के स्वरूप में व्याख्या के रूप में विग्रह वाक्य योजना तो विग्रह करना भी उसका अंग होता है तो इसलिए विग्रह करके अर्थ करेंगे क्योंकि कभी कभी समस्त पद का अनेक अर्थ हो जाता है अलग अलग विग्रह करने पर अलग अलग अर्थ निकल सकता है इसलिए यहां कौन सा अर्थ ईप्सित है इष्ट है उसी उसी के अनुसार अर्थ करना पड़ेगा तो विग्रह दिखाना आवश्यक होता है इसके लिए टीका में करते हैं आथा आथा पदे वृत्तिकार चतुर्थी समास षष्ठी दोनों पद की व्याख्या होने के बाद पदे पदे पदम द्विवचन पद की व्याख्या के बाद ब्रह्म पदस्य पद से चतुर्थी समास निराश है ये जो पद है अथा तो तो ये ब्रह्म पद में जो वृत्तिकार का अभीष्ट है वृत्तिकार का जो अभिप्राय है कोई पहले आचार्य जी के पहले कोई वृत्तिकार रहे तो वो वृत्तिकार अभिप्राय बोधायन आचार्य आदि वृत्तिकार है उनके नाम सुनते हैं कि आचार्य जी के पहले थे ऐसे कोई वृत्तिकार हैं तो वृत्तिकार होंगे अभिप्राय अब ऐसा तो आचार्य जी किसी का नाम नहीं लेते हैं शंकराचार्य जी कि टीकाकार तो पूर्व भाव को समझते हैं कि उन, उन्होंने पहले जान लिया इसको इसके कारण इसको वृत्तिकार के रूप में कहेंगे और कई जगह ऐसा पूर्व पक्ष के रूप में ऐसे वृत्तिकारों को उपस्थित करेंगे कभी पूर्व मीमांसा के वृत्तिकार होंगे कभी उत्तर मीमांसा के वृत्तिकार होते हैं ऐसे वृत्तिकार के अभिष्ट जो चतुर्थी समास है चतुर्थी समास करना उनके लिए अभिष्ट है तो ब्रह्मण जिज्ञासा के जगह पे ब्रह्मणे जिज्ञासा ऐसे चतुर्थी समास को विग्रह करना चाहे, रहे हैं क्योंकि तत्पुर समास है तत्पुरुष समास में द्वितीय आदि से लेकर के सभी समास हो सकता है द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्टी सप्तमी इन सब में समास होती है इसलिए यहाँ अलग से कहना चाह रहे कि चतुर्थी समास यहाँ इष्ट नहीं है षठी समास किंतु षठी समास हम करना चाह रहे हैं षठी समास का क्या है बताएंगे कौन से षठी समास समास समय अलग अलग होता है उसमें से कौन सा षठी समास करना ये सब आगे विचार करना चाहें तो ब्रह्मण है इत्यादि कहा भाग्य में ब्रह्मणों जिज्ञासा ब्रह्म ब्रह्मण ये ब्रह्म शब्द का शि एक वचन है तो ब्रह्मण जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म की जिज्ञासा ब्रह्म की जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा यहां कौन से शक्ति समास करना है इसके विषय में आगे कहेंगे अब ब्रह्म क्या है ब्रह्मण जिज्ञासा में शक्ति समास तो किया ब्रह्म क्या है तो बोलते है ब्रह्म लक्षणं लक्षणम जन्माद इति ब्रह्म का लक्षण आगे कहे जाने वाले द्वितीय सूत्र में ब्रह्म का लक्षण के ऊपर विचार करेंगे इसलिए अभी ब्रह्म के लक्षण के विषय में यहां विचार नहीं कर रहे हैं अतएव न ब्रह्मशब्द से जात्यादि अर्थात जा आशंकित आगे जन्माद्यत इस प्रकार ब्रह्म शब्द का विस्तार से विचार करने वाले हैं इसीलिए ही इसीलिए क्या करना है कि ब्रह्म शब्द का जात्यादि अर्थ अंदर आशंकित हो जाति आदि अनेक अर्थ है ब्रह्म शब्द का उसकी आशंका नहीं करनी चाहिए जाति आदि अनेक अर्थ क्योंकि आ, ब्रह्म शब्द का ब्राह्मण जाति भी अर्थ है ब्राह्मण जाति भी ऐसा ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है और ब्रह्म शब्द का प्रकृति भी अर्थ है जी का हमें प्रकृति के अर्थ में ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है और कहीं ब्रह्म शब्द को वेद भी कहा है वेद को भी ब्रह्म कहते हैं और विराट को भी ब्रह्म कहा हिण्य गर्भ को भी ब्रह्म कहा ऐसे अनेक जगह ब्रह्म शब्द का अलग अलग अर्थ है आत्मा को भी ब्रह्म कहता है तो इसीलिए ब्रह्मा जी को भी ब्रह्मगत कहते हैं ब्रह्मा जी प्रसिद्ध है तो अनेक अर्थ में है ये ब्रह्म शब्द। उन अर्थों को यहाँ नहीं लेना चाहिए जन्माद्यतः सूत्र में जो अर्थ ब्रह्म का करेंगे उसी अर्थ में लेना चाहिए करके। अर्थ तो जात्यादि अर्थांतरम न आशंकितव्यम जाति आदि अन्य अर्थ की आशंका यहां करनी नहीं चाहिए ये बता दिया ब्रह्मण हाई कर्मणि कर्मणिष्ठी अब वो ब्रह्म शब्द के बारे में कहा अब आपने जो समास किया विग्रह किया था ष्ठी समास का विग्रह किया था तो कौन सी षठी लेनी चाहिए ब्रह्मण हाइडी कर्मणि ष्ठी बोलते हैं यहां कर्मणि ष्ठी लेनी चाहिए शेष षष्ठी नहीं लेनी चाहिए सब ये सब व्याकरण की बातें है क्योंकि ये विभक्ति में जब विग्रह करते हैं उसका अर्थ को ध्यान में रखते हुए विग्रह करते तो वहां ष्ठी समास होता है और समास में ष्ठी का अर्थ क्या लेना चाहिए किस अर्थ में ष्ठी लेना चाहिए षष्ठी दो प्रकार की होती है एक तो संबंध ष्टी जिसको कहते हैं संबंध षष्टी षी शेषे सूत्र से जो समास का विधान होता है वो संबंध षष्टी में होता है और शेष का मतलब वहां क्या है कारक का, अर्थ का व्यतिरिक्त जो स्व स्वामी आदि संबंध होगा उसको शेष से लिया गया है और दूसरी षष्टि है कर्तकर्मणो कृति ऐसा सूत्र आया उससे कारक का षष्टि होती है कर्तकर्मणो हो कृति कृत क्रित प्रत्यय के परे रहते वो ष्टि का कुछ नियम है शेष षष्टि में कोई नियम नहीं है सामान्य संबंध में हो जाता है किन्तु इस षष्टि में नियम है कि यह कृत प्रत्यय परे होना चाहिए जिस शब्द में आप समाप्त करने जा रहे हैं उसमें कृत प्रत्यय परे होना चाहिए और कर्ता और कर्म दोनों में वो ष्टि का अर्थ हो जाता है इसलिए कर्तर कर्मणों कृति ऐसा कहा इसका नाम कारक षष्ठी भी है वो पहले वाले को शेष षष्ठी अथवा संबंध शक्ति कहते हैं षष्ठी शेष सूत्र से जिसका निश्चय होता है और इस ष्ठी को कारक षष्ठी नाम से कहते हैं क्योंकि ये दो कारक को लेकर प्रवृत्त होता है तो कृत योग में कर्तरी कर्मणि षष्ठी जो होगा उसको कहते हैं कर्मणि षष्ठी उसको लेके भाष्यकार निका अर्थ होता है कि हम ब्रह्म के साथ संबंध नहीं बना रहे ब्रह्म को जिज्ञासा का कर्म बना रहे जिज्ञासा का विषय बना रहे ये अर्थ लेना चाहिए जैसे कर्मणि के लिए उदाहरण दिया है कि कृष्ण से गमनम से पाक इत्यादि होता है कृष्णस्य से गमनम ये गमन जो है क्रिया है तो कृष्ण का गमन ऐसा कहा जाता है किंतु वहां कृष्ण कर्ता है कृष्ण का गमन का अर्थ क्या होगा गमन करने वाला कर्ता कृष्ण ही है ऐसा और कोई करता नहीं इसलिए वो एक कर्मणी शक्ति है वो कृष्ण से यदि वहां शक्ति विभक्ति लगी हुई है तब भी उसका अर्थ है कर्ता में कृष्ण का गमन बोलने पर भी कृष्ण जाता है यह अर्थ होता है इसी प्रकार ओदन से ओदन मन भात है चावल को पकाते हैं तो भात बन जाता ओदन बन जाता है तो वहां कर्मणी शक्ति हो जाती है पाकहा ये पच धातु से घे प्रत्यय करके पाग क्रिया को बोधित करता है भाव में पागहा पाग उपाग मन पकना जो पकना उसको पाग करके पचधी क्रिया का जो भाव अर्थ है वो होगा पागहा पचनम ये हो गया पका रहा है पक रहा तो क्या पक रहा है वो पकने के लिए कोई विषय होता है क्योंकि फज धादू फज धादू जो है सकर्मक है उसको कोई विषय चाहिए तो ओदन वहां पक रहा है। उस स्वयं पाग तो नहीं पकेगा कोई दूसरे को पकाएगा तो ओदनम फजदी ऐसा होगा तो ओदनस्य से पागहा उसका अर्थ ओदन को पका रहा है ऐसा अर्थ इधानीम ओदन से पाकहा प्रचलती ऐसा बोला जाता अब जो है ओदन का पाक चल रहा है पक रहा है ऐसे अर्थ होता तो वहां ओदनम ये कर्म में हुआ है और विभक्ति लगी हुई है षष्टी ये ष्टी में ये विशेष है कि विभक्तिष्टि दिखाई पड़ेगी अर्थ लेना पड़ेगा कर्म का या कर्ता का इसको कर्त कर्मणो कृदि इस सूत्र से कर्मणि का निश्चय किया गया यहां भी ऐसा ही लेना है विशेष आप इसको ध्यान में रखना ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म की जिज्ञासा ऐसा यदि आप अर्थ करते हैं तो उसका तात्पर्य है ब्रह्म को जिज्ञासा ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा है किंतु ब्रह्म को विषय बना करके जिज्ञासा हो रही है जिज्ञासा का को कोई विषय चाहिए क्योंकि विषय के बिना जिज्ञासा नहीं होती है जैसा पाग के लिए विषय चाहिए नहीं तो पाग नहीं हो पाता ऐसा ही यहाँ कर्म चाहिए कर्तम कर्मा जिससे जिस जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है ईप्सितम होगा इष्टतम होगा उसको कर्म कहते हैं इसीलिए यहाँ जिज्ञासा कर रहे हैं कर्ता कोई साधक है जो साधना चलता है संपन्न साधक है वो जिज्ञासा कर रहा है तो किसको जिज्ञासा कर रहा है वो ब्रह्म को जिज्ञासा कर रहा है इस प्रकार ब्रह्मण है यदि कर्मी कर्मणि ष्टी का ही यहाँ लेना चाहिए समास तो हो जाएगा ही उसको कहा जाएगा किंतु अर्थ में उसको कर्तर कर्तकर्मणो कृति से एक कारक प्रकरण में आया ये सूत्र ये सब लघु में है कर्तर कर्तकर्मणो कृति और उसी से यह ष्टी विभक्ति हो जाए ठीक है न शेषे कहते हैं शेष षष्टी यहां नहीं लेना शेष में क्या होता है कारक प्रातिपिकार्थ व्यतिरिक्त ये दो अर्थ को छोड़ करके स्वस्वामी संबंध आदि को शेष कहते जैसा मेरी आ, मेरी किताब मेरा घर इत्यादि करना उसमें स्वस्वामी संबंध होता है उसका स्वत्व है वो घर और किताब है स्वत्व उसके साथ स्वामित्व तो संबंध है इस प्रकार से स्वस्वामी स्वामी संबंध आदि बहुत सारे संबंध है ऐसे संबंध को लेने के लिए शेष कहा गया है अन्यत्र जहा स्पष्ट रूप से कारक हो कार्य का अर्थ लेना हो वहां शेष सृष्टि नहीं लगाएंगे वहां कर्मणी कर्तव्य इत्यादि सृष्टि लगाएंगे ऐसा इसलिए न शेषे कहा यह शेष सृष्टि नहीं लेना संबंध मात्र से आगे विस्तार से करेंगे क्यों ऐसा नहीं लेना है जिज्ञास अपेक्ष जिज्ञास क्यों ऐसा नहीं लेना है क्योंकि जिज्ञासा हो रही है तो जिज्ञासा का कोई विषय रहेगा जिज्ञासा का जो विषय है उसको कहेंगे जिज्ञास जिज्ञासा के योग्य विषय को जिज्ञास कहेंगे वो तो जिज्ञासा करने के योग्य भी होना चाहिए क्योंकि आगे जाके पूर्व पक्ष उठाएंगे कि आपके ब्रह्म में जिज्ञासा की योग्य नहीं है आप ब्रह्म जिज्ञासा शुरू कर रहे हैं ब्रह्म में जिज्ञासा की योग्यता नहीं है क्यों ब्रह्म कहीं दिखाई नहीं पड़ता जो दिखाई नहीं पड़ता नहीं वो पकड़ में आता कुछ भी नहीं है ऐसे हवा में किसको जिज्ञासा करेंगे जिज्ञासा करके कोई प्रयोजन नहीं है इसी का जिज्ञास्य नहीं बन सकता ऐसे पूर्वक छुटाएंगे। तो भाषिका कहते हैं जितना से यहाँ है ब्रह्म जिज्ञासा का विषय क्यों ऐसा चाहिए क्योंकि जब भी जिज्ञासा होती है जिज्ञासा का कोई विषय होना होता है नहीं तो जिज्ञासा नहीं हो पाती जित्ञा से अंदर अनुर्देशाचार देखो तुरंत लगा देते हैं। अब कोई सोचेगा नहीं आपका ब्रह्म ही जिज्ञास क्यों है कोई और भी जितने से हो सकता है अब जिज्ञासा करने के लिए कोई एक विषय ही चाहिए आपको स्वर्ग आदि हो सकता है हृनिगर्भादी हो सकता है नहीं कोई भी हो सकता बोलते है बोलते नहीं जितना से अंदर हम तो यहाँ ब्रह्म को छोड़ करके कोई जिज्ञास को रखने वाले नहीं है इसीलिए जिज्ञास अंदर कोई और जिज्ञासा को आप लाना चाहेंगे तो नहीं रखने देंगे अंदर आता है उसका निर्देश नहीं करेंगे तो ब्रह्म का ही जिज्ञासा है ब्रह्म की ही जिज्ञासा होगी और कोई जिज्ञासा नहीं हो सकती है इसीलिए कर्मणी ष्ठी अर्थ करके ब्रह्म को ही जिज्ञासा का विषय बना देना चाहिए ठीक है मेरी ब्रह्म इत्यादि कहा अवयवार इच्छाया कर्म प्रयोजन ऐक्या कर्मण स्वरूप साधक प्राधान्या कर्मणिष्ठी समास, समास क्यों है क्योंकि अवयवा इच्छाया जो इच्छा है न जिज्ञा इसमें जो है ज्ञाच्छा जिज्ञा ऐसा हो जाता है आगे दिखाएंगे ये सन्नंद प्रत्यय होता है सन्नंद इच्छा के लिए होता है तो इच्छा जिज्ञासा ऐसी व्याख्या होती है इसमें दो है इच्छा दो पद है ये दो अवयव हो गया उसमें एक अवयव है इच्छा इसलिए बोला अवयवार इच्छा या ज्ञात मच्छा जिज्ञासा इसमें जो अवयवार्थ है जिज्ञासा पद का अर्थ है ज्ञाध मीचा ज्ञात मच्छा में दो अवयव है उसमें जो दूसरे अवय दूसरा अवयव है वो इच्छा इच्छा रही है अब इच्छा होने पर उसका कोई विषय होता है कर्म प्रयोजन और क्या जब इच्छा होती है तो उसमें जो दो चीज अवश्य जुड़ी रहती है क्या है एक तो कर्म होता है कोई भी इच्छा होती है तो इच्छा का एक विषय होता है और वो एक प्रयोजन भी होता है अभी निष्प्रयोजन को इच्छा नहीं करता कोई भी इच्छा करता है तो कोई प्रयोजन रखता है और इच्छा का कोई विषय भी होता है उसके बिना इच्छा नहीं होती है ये इच्छा को कहां से लाया वो जितने से पद से जाए जितना सा पद है ना वो जितनाशा पद के पेट में ये है इच्छा बैठी हुई है दो चीज उसके पेट में है एक तो ज्ञाध इच्छा ज्ञान और इच्छा वो बैठी हुई दोनों है दोनों मिलकर जितनासा बन गया उससे वो अलग किया जब जिज्ञासा में इच्छा बैठी है तो इच्छा क्या है इच्छा को दो तत्व चाहिए जब इच्छा होती है जब भी इच्छा होती है तो कोई विषय को लेके कर्म को लेके इच्छा होती है और फिर उसमें प्रयोजन भी रहता है निष्प्रयोजन इच्छा नहीं होती है तो दोनों को वहाँ आपात से आपको जोड़ना पड़ेगा तो कर्म प्रयोजन और ऐक्या कर्म प्रयोजन का ऐक्य होने से दोनों को मिला करके कर्मणा कर्म को ही ले लिया कि जो कर्म है वही प्रयोजन है स्वरूप साधक कर्म का स्वरूप सिद्ध करते हुए प्राधान्या प्राधान्य होने से क्योंकि जब कारक मिल रहा है तब कारक प्रधान होता है वहां कर्मणिष्ठी में संबंध नहीं होता है आगे कहेंगे कर्मणी समास कर्मणिष्टि में समास तो कर्मणी को ही यहाँ लाया क्योंकि कर्म को रखने पर फायदा है क्योंकि ब्रह्म यहां जिज्ञासा का विषय भी बन जाएगा और ब्रह्म को जानना प्रयोजन भी हो जाएगा तो ब्रह्म प्रयोजन भी है विषय भी है ऐसा दोनों सिद्ध हो जाएगा इच्छा के विषय के रूप हाँ। तादर्थ सकृति ग्रहण से कर्तव्यवा तदात तदृष्टे अश्वघासाद ष्टी सामस अंगीकारा ये सब व्याकरण की बातें हैं। बात है समास क्या है जो वृत्तिकार है वो चतुर्थी समास करना चाहता है तो चतुर्थी समास करने पर तादर्थ समास में ना चतुर्थी तदर्थार्थ बलिध सुख रक्षित ही है ना सूत्र तो इसीलिए तदर्थार्थ को लेके बोल रहे हैं कि चतुर्थी समास में तदर्थार्थ बलिद सुखरक्षितई इन सबके साथ समास होता है Osionfish. उसमें सबसे पहले तदर्थार्थ कहा ये तदर्थार्थ जो चतुर्थी समाज करते हैं उसको कह रहे समास्य संबंधी समाज ये तादर्श्य में एक विशेष बात होती है सब में तादर्श समाज नहीं होता है तादक्ष समाज उसमें होता है जिसमें प्रकृति विकृति ग्रहण हो प्रकृति विकृति ग्रहण से कर्तव्यत्व अब देखिए कितना गहराई से विचार करके वो कर्मणी समास में रखा है ये षष्ठी में रख के या चतुर्थी में रखने पर ये दोष आता है कि एक में प्रकृति और विकृति दोनों दिखाई पड़े उस समय वहां तादक्ष समास होता है ये सिद्धांत में ये उदाहरण दिया कि यूपाया दारु एक लकड़ी जंगल से काट के लाया वो लकड़ी किसके लिए है यूप के लिए है। यूप मंबा बनाने के लिए अज्ञा वेदी में खंबा खड़ा करने के लिए अब क्या है यहाँ दो चीज है एक तो लकड़ी को लाया आपने जो लकड़ी सामने है उसको कह रहे हैं यूपायूपाय दारू यूप दारू ऐसा होता है अब इसमें यूप दारू बोलने पर दो शब्द दिखाई पड़ रहा किन्तु दो है वहां क्या वस्तु दो नहीं होती है वहां एक है यूप जो है वही दारू है जो दारू है वही यूप है जो लकड़ी है वही खंभा होने वाला है और खंभा में अंदर में किंतु समास करते समय दो पद रखा है ना यूप दारू ऐसा कह रहे तो यूपा या दारू ऐसा कर, अर्थ कर वहां क्या है कि दो वस्तु नहीं होती एक ही, ही होता है चतुर्थी समास में तदर्थार्थ में करने पर तब क्या है वहां लेना प्रकृति और विकृति लेना जो लकड़ी लाई गई है वो लकड़ी खम्बे रूप में विकृत हो जाएगा माने वो हो जाएगा जो लकड़ी है वही ही बनने वाली है उसमें अंदर नहीं है ऐसे केवल स्थिति में ही ये तदर्थार्थ चतुर्थी का समास होता है अन्यथा नहीं होता है क्योंकि बाकी में अर्थ लगेगा नहीं यहाँ बेली हीता सुखरक्षित ही नहीं लगेगा ब्रह्म के साथ केवल तदर्थार्थ में चतुर्थी समास हो सकता था किंतु वो भी संभव नहीं है क्योंकि तदर्थार्थ का जो चतुर्थी समास होता है वो प्रकृति विकृति भाव में होता है एक वस्तु का दो संबंध करके जब हो होगा पद होगा पद दो दिखेगा किंतु वस्तु एक नहीं अर्थ एक रहेगा इसलिए बोलते हैं तदर्थार्थ ये इसी को लेके कहा तादर्थ्य समाज से प्रकृति विकृति ग्रहण प्रकृति विकृति ग्रहण से कर्तव्य ऐसा करना पड़ेगा वहां कि जो वस्तु है वही बादल के बाद में खंबा बनने वाला युग बनने वाला सदा भूत यूप दारू तदृष्टे इस प्रकार के यूप आदि में वो देखा गया है hmm. प्रकृति विकृति भाव जहाँ है ऐसे यूपदारू आदि में देखा गया अश्वघादो किंतु अश्वघासादि में क्या है अश्वाय घास अश्वघास घोड़े के लिए घास ऐसे समास किया उसमें ष्टी समास अंगीकार आश्वाय घास तदर्थात नहीं किया वहां क्या किया अश्वस्थ घास समाप्त किया गया ये भी सिद्धांत में बताया है कि इस ता, स्थान पर अश्वघास आदि में इसकी अभिव्याप्ति नहीं होगी यद्यपि उसका समझ में ये आ रहा है कि घोड़े के लिए आप घास ला रहे किंतु वहां तदर्थार्थ तो नहीं कर सकता है क्यों क्योंकि घोड़ा और घास अलग अलग है तो अश्वस्थ घासहा ऐसा विग्रह करना पड़े वो अर्थ वही निकलता है इसी प्रकार सष्टी समास अंगीकार ऐसा वहां कहा गया इसीलिए इस दृष्टि से यहाँ चतुर्थी समास नहीं हो सकता है ब्रह्म का प्रगति विकार प्रकृति भाव भी नहीं है तो नहीं कर सकता क्योंकि बोधायन आचार्य के पक्ष में ब्रह्म में प्रकृति भाव होता है क्योंकि ब्रह्म ही जीव बनता है ऐसा मानते हो इसीलिए उनके पक्ष में हो सकता है तो वो ताद्या चतुर्थी कर सकते हैं किंतु हम यहाँ सादर्थ्यार्थ चतुर्थी नहीं कर सकते इसलिए भारतीय कारण उसको छोड़ न तो धर्माय जिज्ञासा विधिवध इधा विधि वाच्य पूर्व पक्ष कहता है आप फिर भी चतुर्थी समाज तो कर सकते हैं जैसे धर्म आय जिज्ञासा विधिवध इधा विधि वाच्य धर्म के लिए जिज्ञासा ऐसा आप जैसा करते हैं ऐसा यहाँ भी कर सकता है धर्म जितना हमें जैसा किया वैसा कर सकता है तो च वाच्य वो भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि षष्ठी समास तत्राभिष्टत्व ये धर्माय जिज्ञासा में भी ठीक ढंग से यदि कहा जाए तो ष्ठी समास ही इष्ट है वहां धर्म चतुर्थी समास का अर्थ नहीं लगता इसलिए वो भी नहीं हो सकता उत्तम ही ये कहा गया भी, कहा भी है साहित्य ज्ञात इच्छा ये वहां के भाष्य वाक्य है सबर स्वामी का भाष्य लिख रहे हैं उक्तम ही उसके विषय में कहा वहां शाही वो धर्म जिज्ञासा क्या है उसके जानने की इच्छा है साहि तस्य तस्य करके ष्टी किया ना इन्होंने वो अर्थ में सबर स्वामी ने ष्टी अर्थ किया ये बताना चाह रहे हैं वहां का वाक्य देकर तो धर्म से इच्छा ये हो गया धर्माय ज्ञाद इच्छा नहीं है धर्म छा यही अर्थ वहां भी भाष्यकारियों ने किया है निक्र फिर भी कोई कह सकता है नहीं ब्रह्म में भी प्रकृति विक्र भाव हो जाएगा जैसा यज्ञा दारू इत्यादि नहीं उपाय दारू के समान ये यहाँ भी हो सकता है बोलते न प्रकृति विक्रित्व ये संभव नहीं है इसीलिए षष्टि समा से ब्रह्म प्राधान्य आर्थिक षष्टि समाप्त करने पर भी ब्रह्म ही प्रधान है ये अर्थात निकलता है ब्रह्म जिज्ञासा में षष्टि प्रधान इसी के लिए क्यों कहा ये सारे व्याकरण जानने से मालूम पड़ेगा ये क्यों बोल रहे हैं प्राधान्य बोल रहे हैं ना प्राधान्य क्या होता है वहां तत्पुरुष समाप्त उत्तर पद प्रधान होता है प्राएण क्या वाक्य है प्राएण उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष भाष्यवाकी दिया वहां तो प्रायण उत्तर पद प्रधान होता है अब उत्तर प्रधान है तो यहाँ उत्तर पद क्या है वो है ब्रह्म जिज्ञासा में जिज्ञासा पद उत्तर में है तो वो प्रधान हो जाएगा बोलते हैं ऐसा नहीं यहाँ यद्यपुरुष है तो भी यहाँ विशेष करके ब्रह्म प्राधान्य आर्थिक अर्थात तो ब्रह्म को ही प्रधान मानना पड़ेगा उत्तर पद प्रधान नहीं मान सकता जैसे राजपुरुष राज पुरुष में राजा गौण होता है राजा कहीं घर में बैठा है और उसका जो पुरुष है वो भृत्य है, वो खड़ा है तो पुरुष वहां मुख्य होता है अर्थ पुरुष का लिया जाता है ऐसा यहां नहीं करना चाहिए यद्यपि यद्यद प्रधान होता है तत्पुरुष तभी यहां अर्थ से आर्थिक रूप से ब्रह्म को ही प्रधान मानना चाहिए क्योंकि पाठक्रमार अर्थक्रम बलिहा ऐसा मीमांसा में नियम है पाठ क्रम से अर्थ अच्छा क्रम बलवान होता है अर्थ में जो समझ में आता है तात्पर्य उसका बल मानते हैं पाठ कैसा भी हो तो उसको आगे पीछे किया जा सकता है इसीलिए यहाँ ब्रह्म को प्रधान मान के समझना चाहिए एक बात हो गई तस्मात अवयवार ष्टी समास भाव इसीलिए अवयवार्थ में यहाँ षष्टि समास युक्त है अवयवार्थ मैं जैसे पहले इच्छा अवयव तो बोला ना उस अवयव को लेकर के, ले के यहाँ संबंध से कर्मणि षष्ठी से समाप्त करना युक्त है ब्रह्मा कि कर्मत् फलत्व जिज्ञासाया विवक्षित ठीक है आपने कहा कि ये षठी समाप्त करना चाहिए चतुर्थी नहीं करनी चाहिए इसके लिए युक्ति बताए किंतु वो ब्रह्म क्या है जिसके जिसको आप कर्म बना करके उसके फल रूप से यहाँ जिज्ञासा संबंध करना चाहते या कर्म दो, फल दोनों बनाया उसको किम तद ब्रह्म वो ब्रह्म क्या है यह कर्मत्व फलत्व कर्म और फल दोनों बनाया जो विषय है वही फल है ऐसा होता है कई क्रियाओं का ऐसा होता है फल और विषय अलग अलग नहीं होते वो फल विषय एक ही होता है ऐसा यहां भी है तो जो विषय है वही फल है यदि कर्मत्व फलत्व जिज्ञासाया विवक्षित जिज्ञासा का कर्म फल रूप से चाहिए आपने कहा क्यों चाहिए था क्योंकि जिज्ञासा में इच्छा अवयव रूप से है तो इच्छा रहने के कारण वहां कर्म भी चाहिए फल भी चाहिए क्योंकि इच्छा जो ईश्धाधु है ना यशुधाधु सकर्मक है आ, कर्म के बिना नहीं होता तद आह हाँ। इसके विषय में कहते हैं कि सामान्य रूप से बता दिया क्योंकि भाष्यकार इसको छोड़ के आगे नहीं जाना चाह रहे आगे ब्रह्म के बारे में विस्तार कर रहे हैं तब यहाँ प्रसंग आ गया तो ब्रह्म के बारे में हम विस्तार से आगे बताने वाले हैं तो आप वहाँ सुनिए और जिस ब्रह्म की हम व्याख्या कर रहे हैं वो आपको समझ में आएगा अदयव नब्दस क्या यहाँ इतना समझ लेना यहाँ ब्रह्म शब्द का कोई जातिया अवयव में अर्थ नहीं करना जाति आदि ब्रह्म नहीं ब्राह्मण जाति ब्रह्म है ऐसा नहीं वेद को भी नहीं लिया प्रकृति को भी नहीं लिया ऋण को भी नहीं लिया ब्रह्मा जी किसी को नहीं लिया वो हमारा पर ब्रह्म ही यहाँ ब्रह्म है स्पष्ट होने वाला है यदो ब्रह्म जिज्ञासा प्रतिज्ञाया या ब्रह्म लक्षण वक्षति आदो वृत्ति प्रयासो वृथा हम तो आगे ब्रह्म जिज्ञासा का लक्षण प्रतिज्ञा करके ब्रह्म का लक्षण आगे बताएंगे विस्तार से बताएंगे इसीलिए वृत्तिकार का जो प्रयास है वो वृद्धा है उसका कोई प्रयोजन नहीं अद इत्यादि से कहा आदि शब्देन जीव शब्द राशि नाम ग्रहणम जात्या आदि से कहा जाति आदि में ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है ब्रह्म केवल ब्रह्म के लिए नहीं अन्यत्र भी शास्त्र में प्रयोग होता है तो आदिशब्द से क्या क्या लेना चाहिए तो जीव को भी कभी ब्रह्म कहा जाता है कमलासन कमलासन कौन है ब्रह्मा जी कमल के आसन में बैठा हुआ होता है पदमासन में बैठा है इसलिए ब्रह्मा जी शब्द राशि इत्यादि जो शब्द राशि है शब्द राशि वेद भी है अथवा इन इन शब्द राशियों को भी लेना राशि मन समूह होता है इन शब्द का अर्थ भी लेना तो इनका ग्रहण कर लेना चाहिए ये भाष्यकार कहना चाहते वृत् शेषेष्टी व्याख्यादा तथा कहते हैं हमने और एक वृत्ति पढ़ी है उस वृत्ति में शेष षष्टि के बारे में कहा आप यहां ष्ठी समाप्त कर रहे हैं किंतु और एक वृत्ति हमने पढ़ी है वो जो पूर्व पक्ष है हमने और किताब पढ़ी है उसमें शेष षष्टी लिखा है बोलते तत्र आह आपकी शेष षष्ठी यहां नहीं चाहिए ब्रह्मण है यदि कर्मणिष्ठी इसीलिए ब्राह्मण शब्द का कर्मणिष्ठी होना चाहिए इसलिए देखिये अभी ये व्याकरण आदि पढ़े बिना अब कैसे पढ़ेगी ब्रह्म ब्रह्म को समझना है व्याकरण फर्स्ट वे नहीं हो सकता है अभी देखिये आगे ब्रह्म का शब्द अर्थ करेंगे जिज्ञासा का अर्थ करेंगे ये सब बोलेंगे तो भाषिक खोल के पढ़ के समझना है तो व्याकरण चाहिए जिज्ञासा पदस्य अकार प्रत्यन्धत्व कृत अच्छा अभी ब्रह्मणी यानी कर्मणि षष्ठी है ब्रह्मण है कर्मणि षष्ठी कहा अब ये कर्मणि शक्ति को कैसे लेना है इसके लिए कह रहे न शेषे जिज्ञास भाषी में जितना उसमें कई चीज लाना पड़ेगा कर्मणि शक्ति कहने पर ये सब चीज आ जाएंगी वहां जिज्ञासा जिज्ञासा पदस् आकार प्रत्यन्धत्व कृति होगा ये जो कर्मणि शक्ति है कर्मणि शक्ति में सूत्र आया कर्तकर्मणो कृति ऐसा सूत्र आया ये कर्त कर्मणो कृति ये सूत्र क्या कहता है कि कृत प्रत्यय परे रहते कर्ता और कर्म अर्थ में छि विभक्ति होती है ऐसा कह रहे अब कृत प्रत्यय चाहिए यदि जिज्ञासा पद में कृत प्रत्यय हो तो हो सकता है अब जिज्ञासा पद में कृत प्रत्यय है कि नहीं ये देखना पड़ेगा क्योंकि वो जिज्ञासा जो बना हुआ है न वो सन्नंद करके बना हुआ है नवबोधने धाधु से सन्नंद करके जिज्ञासा पद बनाया है अब उसमें कोई कृत प्रत्यय लगा हो तभी सृष्टि लग ये कर्मणी सी लग सकती है नहीं तो नहीं तो इसलिए कह रहे हैं कि वहां कोई प्रत्यय है कौन सा प्रत्यय है कि जिज्ञासा पदस्थ जिज्ञासा पद बन जाता है जिज्ञासा पद बनने के बाद उसमें एक स्त्री प्रत्यय करने वाले सूत्र है आ, प्रत्यार। आ प्रत्यार। प्रत्य आ प्रत्य प्रत्यय के परे आ जोड़ के वहाँ त्रिलिंग बनाया जाता है यहाँ जिज्ञासा ये है उसमें आ अप्रत्यय जुड़ेगा आ अप्रत्यय जुड़ने पर वहां हो जाएगा क्योंकि तो जिज्ञासा पद होने पर सनाध्यं से धातु संज्ञा हो जाती है धातु संज्ञा होने के बाद में अप्रत्यय सूत्र लगेगा अप्रत्यय सूत्र लगने से जिज्ञासा के आगे आ लग जाएगा तो जिज्ञासा बन जाएगा जो अप्रत्यय है, है वो कृत के अधिकार में कृतअी के अधिकार में आया हुआ है इसलिए जो हो जाएगा प्रत्यन्ध और धा, धादों से स्त्री में अकार प्रत्यय होता है ये कहा ये उत्तर कृदंध में आपको एक सूत्र मिलेगा आ अप्रत्य उसको कह रहे हैं कि आ ये अ प्रत्ययंधत्व प्रत्ये जिज्ञासा बदल इसीलिए कृतियोग हो गया क्योंकि कृदंध के अंतर्गत है कृतियोग हो गया कृतियोग होने से कृति मिल गया मिल जाने से कर्त कर्मणो कृति सूत्रा कर्मण्य इसीलिए कर्मणी ने इसको ष्ठी किया ये बन जाता है नूर्वक्ष आया वहां इसका निषेध भी किया है। न कर्मणिच यदि सूत्र ष्ट समास निषेधा ब्रह्म जिज्ञास ऐसा भी नहीं कहना चाहिए न ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वहां आगे सूत्र आया कर्मणिच तो कर्मणिच सूत्र निषेध करता है क्योंकि शेषेष्टि सूत्र आने के बाद बहुत सारे निषेध सूत्र आया कहां-कहां षि कहां समास नहीं होता है इसके लिए निषेध सूत्र दिया वहां लगातार उसमें एक सूत्र है कर्म निचय में कर्म स्पष्ट हो तो भी ष्टि नहीं करनी चाहिए ऐसा करते हैं वहां उसका निषेध करते तो बोलते ये निषेध यहां काम नहीं करता है यदि सूत्रे ष्टिया समास निषेधा ष्टी समास का निषेध किया है सब ब्रह्म जितने आशा यदि समास सम सिद्ध नहीं हो पाएगा क्योंकि वो निषेध है वहाँ तब कहते हैं कि वहां और उसके आगे सूत्र है जो सूत्र कर्मणी च आया उसके तुरंत बाद आगे सूत्र दिया उभय कर्मणि कर्मणी सूत्रा या षठी कत्र कर्मणो उभर सामर्थ्या प्राप्त कर्मण्य नियमित तस्वे निषेध वहां विशेष समास का निषेध किया जब उभय प्राप्ति हो जाती है उभय प्राप्ति क्या है वहां कर्तर कर्तकर्मणो कृति इससे अनुवृत्ति करके उभय प्राप्ति उभय शब्द से कर्तर कर्म दोनों को लाना पड़ेगा यानी इस सूत्र के पहले दो तीन दो तीन का 66 सिक्स है ये सूत्र उभय प्राप्तो कर्मणि इसके तुरंत पहले है जैसा पहले वाला सूत्र कर्तकर्मणो कृति ये सिक्सटी फाइव में है तो उससे आपको कर्तर कर्तकर्मणो हो दोनों की अनुवृत्ति लाना पड़ेगी ये अनुति लाने पर उभय प्राप्तो हो कर्ता और कर्मा दोनों प्राप्त होने के स्थिति में तब क्या है कर्मणि सूत्र या कष्टी तब उसमें जो दोनों की प्राप्ति रहते समय जब कर्म प्राप्त हो तब उसका निषेध होगा तब कर्मणी में आप नहीं कर सकते दोनों को प्राप्ति है तो फिर कर्तरी में हो जाएगा कर्मणी में नहीं होगा उसका निषेध करता इसलिए दोनों को संबंध करना पड़ेगा कर्त कर्मण और उभयों सामर्थ्या उपादान प्राप्त दोनों का सामर्थ्य है दोनों अर्थ वहां लग सकता है कहा जहां आप समास जा रहे हैं छठी समाज करने जा रहे हैं वहां कर्ता का भी अर्थ लग सकता है कर्म का भी अर्थ लग सकता है ऐसे स्थिति में वहां कर्म के अर्थ में समास नहीं करना चाहिए कर्ता के अर्थ में करना चाहिए ऐसा वो सूत्र कहता है कहा कर्मचार सूत्र कर्म का निषेध करता इसीलिए तस्या समास निषेधा केवल उसी का ही समास निषेध किया गया किंतु कर्त कर्मणों कृति सूत्र का समास निषेध संपूर्ण दया नहीं किया दोनों को साथ में प्राप्ति के बारे में कहा अब वो प्रश्न उठाएगा अब यहां दोनों साथ में प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है कैसे पता चलेगा आप तो कर्म में करना चाहते हैं ऐसा हम करने नहीं देंगे क्यों पहले हमारे व्याख्याकारों ने ऐसा नहीं किया आप नूतन व्याख्या कर रहे हैं नूतन व्याख्या करने पर आपको सिद्ध करना पड़ता है आजकल जो है ना जो तो कुछ भी बोलते थे कोई भी सुनता है कोई पूछता नहीं अपने अपने अलग अलग पद शुरू करते हैं कहीं से कोई किताब लिखते हैं कोई बना लेते कुछ भी कर देता वो पूछताछ करने वाला नहीं पहले जमाने में ऐसा नहीं कर सकता आपको पुरानी व्याख्या को पुराने सिद्धांत को कुछ बदलना है तो बिल्कुल पक्का उसके लिए पुख्ता जो है प्रमाण लेना पड़ेगा और उसको सिद्ध करना पड़ेगा सिद्ध किए बिना आप उसको बदल नहीं सकते इसीलिए पूर्व पक्ष इतना खड़ा होता है वो बार बार पूछते रहते क्यों करता है अभी एक स्थिति क्या आ गया कि दोनों के साथ में प्राप्त होने पर कर्म का निषेध हो जाएगा अब यहाँ दोनों साथ में प्राप्त है या नहीं है ये निश्चय करना पड़ेगा तो उस पर विचार कर रहे यथा आगे कहते हैं उभय प्राप्तो कर्मणी ष्टिया इदम ग्रहणम इसीलिए उभय प्राप्तो कर्मणी जो सूत्र है उसके द्वारा जो ष्टी विभक्ति प्राप्त होती है उसका ही निषेध कर्मणीच सूत्र ने किया इस प्रकार व्याकरण जानने वाला जानते हैं अब है। प्रकृति न उभय प्राप्ति प्रकृति हमारा ब्रह्म है ब्रह्म में आप कर्मणि ष्ठी दिखाना चाह रहे हैं यदि कर्ता और कर्म दोनों ब्रह्म में प्राप्त है समाज की दोनों समाज की प्राप्ति यहां है तब तो फिर आप नहीं कर सकता क्योंकि कर्मणीच सूत्र उसका निषेध करता है तो अभी यह देखना है कि यहां दोनों प्राप्त है कि नहीं तो प्रकृते न उभय प्राप्ति उभय प्राप्ति यहां नहीं है कैसे नहीं है क्योंकि ब्रह्मण है कर्मत्व से यहाँ तो हम ब्रह्म को केवल कर्म ही बनाना चाहते हैं कर्ता नहीं बनाना चाहते कर्ता के अर्थ में नहीं हो रहा है कर्म के अर्थ में ही हो रहा कर्मत्व से कारण क्या है कर्तस्थ अतिशय से और यहाँ कर्ता में स्थित कोई अधिशय की विवक्षा नहीं है वो कर्ता क्या है कोई कर्म करता है तो कर्ता में कुछ अधिशय पैदा होता है तभी तो कर्ता बनता है या कुछ अपने से खो देता है या कुछ पा लेता है कुछ न कुछ विकार होता है कर्ता में तभी तो वो कर्ता बनता है वो कुछ नहीं है चुपचाप बैठा है तो करता नहीं होता उसे कुछ करना पड़ेगा करने से कुछ परिणाम होता है संस्कार आ जाता पुण्य होता है इत्यादि होता है अदृष्ट होता है तो कर्तस्थ अतिशय से अविवक्षित यहाँ कर्ता में स्थित कोई अतिशय की विवक्षा यहाँ नहीं है अतिशय की विवक्षा जहां होती है वहां कर्ता को लगाना चाहिए यहाँ अतिशय की विवक्षा नहीं कर्ता में कोई फर्क नहीं हो रहा स्वतंत्र कर्ता है ना उस कर्ता में कोई फर्क नहीं हो रहा है तस्मा इसीलिए कर्तकर्मणो कृदि इतव अत्र ष्टी ब्रह्म जिज्ञास समास इसीलिए यहाँ कर्त कर्मणो कृति सूत्र से ही यहाँ सष्टि करके उसी कर्मक के द्वारा ही यहाँ समाज किया गया है और यहाँ कर्ता क्यों नहीं है कर्म से क्यों कहा क्योंकि कर्म से वहना इसलिए है कि क्योंकि जिज्ञासा पद है वहाँ जिज्ञासा पद में इच्छा है इच्छा जो है सकर्मक है, है? सकर्मक होने से कर्तम कर्म वहां होना ही चाहिए वहां कर्ता में नहीं जाएगा वो इच्छा रहने के कारण उसका कर्म ही मुख्य होगा वहाँ इसलिए टीकाकार ने केवल इतना कहा कर्म एवं इष्टत्व का ईश्वीत में इष्ट क्या है यहाँ कर्म ही है कर्म के बिना जिज्ञासा नहीं हो पाएगी कर्ता यहाँ कोई काम नहीं करता है ब्रह्म को कर्ता बना के कोई परिणाम यहाँ नहीं हो रहा है उसका कोई प्रयोजन नहीं हो रहा है इसलिए कर्ता नहीं बनाएंगे तब क्या हुआ कि वो सूत्र लग सकता है कर्म सूत्र नहीं लगेगा कौन सा सूत्र लगेगा कर्तकर्मणो कृति सूत्र लगे इसलिए कर्मणि कर्मणिष्ठी हो गया त्र अच्छा हो गया परपक्ष परपक्ष निषेध मुक्त हेतु महा पर का निषेध करके हेदु कहते हैं कि ब्रह्मणी कर्मणिष्ठी न शेषे शेष में नहीं करके किया नर्के निषे कर्मादिभ्यो अन्तिपद अतिक्त स्वस्वा संबंधादिशेष टीका व्याकरण का ही अर्थ कर देते हैं शेष मन यहां क्या है कि कर्म आदि से भिन्न हो और प्राधिपति आदि अर्थ से अतिरिक्त हो स्वस्वामी संबंध आदि लगता हो तो स्वामी संबंध मन कोई भी सामान्य प्रकार का संबंध लगता हो वही शेष षष्टि का काम होता है सत्र न एषा षि वहां तो ये षष्टि नहीं हो लगेगी किंतु कर्मण्यवा यह अत्र हो न तत्र न एषा किंतु किन्तु कर्मण्यवा जिज्ञासाया जिज्ञास यहाँ वास्तव में अत्र होना चाहिए अत्र न एषा षि वो शेष षष्टि यहाँ नहीं लगेगी किंतु कौन सी लगेगी कर्मण्यव कर्मणिष्टि ही लगेगी जिज्ञासाया जिज्ञास अक्ष कारण यह है जिज्ञासा जब होती है तो जिज्ञासा का कोई विषय होता है कोई भी कहता है मुझे जिज्ञासा हो रही है तो आप तुरंत पूछते है किसकी जिज्ञासा हो रही है ऐसे पूछते हैं ऐसे खाली जिज्ञासा थोड़ी होती है इच्छा होती है हाँ अहम इच्छा मैं इच्छा कर रहा हूँ कोई कहता है तो क्या इच्छा है पूछ रहे है। ऐसे पूछता है तो विषय होता ही, हो। ही, ही है ज्ञानम ही इच्छाया प्रतिपत्ति अनुबंध जिज्ञासा अनिरूपणा यही कह रहे ज्ञान ही इच्छा के संबंध में प्रतिपत्ति का अनुबंध है इच्छा को समझने के लिए ज्ञान का संबंध है, वहां बनेगा ही प्रतिपत्ति स्वीकार के साथ संबंध होना चाहिए अब उसके बिना न्यादुम इच्छा कहें ना, तो इच्छा जब हो गई तो वहां ज्ञान का संबंध बनी जाता है ज्ञानम ही इच्छाया प्रतिपत्ति अनुबंध प्रतिपत्ति के साथ अनुबंध मतलब उसके संबंध लेकर के आता है तदा भावे जिज्ञासा अनुरूपणा यदि ज्ञान है ही नहीं ज्ञान संबंध वहां विषय का बना नहीं है तब तो जिज्ञासा का निरूपण भी नहीं हो सकता किसकी जिज्ञासा वो ज्ञान ही नहीं है विषय ही नहीं है तो जिज्ञासा नहीं हो सकती ज्ञान से ज्ञे ब्रह्म ज्ञान तो वहां इच्छा का विषय तो प्रतिपत्ति अनुबंध से आ गया आने पर उसका एक न्यय होता है यत्र यत्र ज्ञानम तत्र तत्र न्ययम जेयम बिना ज्ञानम न भवती न्येय के बिना ज्ञान नहीं होता है ज्ञान है तो कोई न्यय होगा तो ज्ञान जो प्राप्त करना चाहता है वो ज्ञय को प्राप्त करना चाहता है खाली ज्ञान नहीं होता है न्यय के संबंध से होता है इसीलिए ज्ञान आने पर क्या आ जाएगा न्यय आ जाएगा अब न्यय क्या है हमारा ब्रह्म आएगा देखिए कई घूम करके आ गया तो ब्रह्म को रखना ही पड़ेगा आपको तो ये कहना चाहे। तद बिना ज्ञान आयोग न्यय के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और यहां ब्रह्म ज्ञान का विषय है न्यय है इसीलिए ब्रह्म को स्वीकार करना पड़ेगा और रूप से लेना पड़ेगा इसलिए कहा आ, तद बिना ज्ञान अयोगा उसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता अतः प्रधिपत्य अनुबंध आदो जिज्ञासा कर्मेव अपेक्षते न संबंध मात्र इसलिए प्रधिपत्य अनुबंध से लेना है अनुबंध का अर्थ क्या है जब जिज्ञासा पद को आप सुनते हैं उसमें दो अवय का ज्ञान आपको हो सकता है एक इच्छा का और दूसरा ज्ञान का ये बोलते हैं प्रतिपत्ति अनुबंध प्रतिपत्ति के द्वारा ही हो गया उसको छोड़ नहीं सकता ये दोनों शब्द का अर्थ नहीं समझने वाला जिज्ञासा पद का अर्थ नहीं समझेगा ज्ञान इच्छा जिज्ञासा ऐसे होती है तो जिज्ञासा क्या है ज्ञान की इच्छा ज्ञान को जब आपने ले लिया तो ज्ञान का कोई न्याय आवश्यक होगा इस प्रकार से प्रतिपत्ति बोलते हैं यादि अनुबंध बोलते हैं से वो आ ही जाता है उसको छोड़ नहीं सकती अब ऐसे आने पर क्या होगा अतः प्रतिपत्ति अनुबंधा आदौ जिज्ञा कर्म इसीलिए कर्म की ही अपेक्षा पहले रहती है कर्म को छोड़ के नहीं होता कर्म की ही अपेक्षा रहती है न संबंध मात्र केवल संबंध मात्र से काम नहीं चलेगा तेना कर्मण्यवष्टी इतर्थ इसीलिए यहां कर्मणि षष्टी ही है यही अर्थ भाषिकार ने निश्चय किया क्यों आगे कहा ना जिज्ञास अपेक्ष जिज्ञासाया किसका अर्थ कर रहे हैं जिज्ञासा की अपेक्षा जिज्ञास विषय के अपेक्षा रहती है किसके लिए जिज्ञासा के लिए जिज्ञासाया जिज्ञास भी प्रमाणादी जिज्ञास मतु ब्रम शेषतया शेषितया संबद्धता मित्र आशंका अब देखो और बुद्धि चला रहे हैं बोल रहे कि ठीक है आपने जिज्ञास रूप से सिद्ध कर दिया अब रूप से, से सिद्ध करने पर भी ब्रह्म को ही आप जिज्ञास क्यों बनाना चाहते हैं कोई प्रमाण आदि जिज्ञास हो सकता है जो जिसकी जिज्ञासा आप कर रहे हैं उसके संबंध में जो प्रमाण है उसका जो साधन है उसके संबंध में जिज्ञासा हो सकती है ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा नहीं फिर क्या है ब्रह्म को जानने के जो साधन संबंधी जिज्ञासा ऐसा हो सकता है प्रमाण आदि की जिज्ञासा प्रमाण जो शास्त्र प्रमाण चाहिए साधना आदि चाहिए उसके द्वारा कर सकता ऐसा भी तो बोल सकता है इसलिए जितना साया जितना से अपेक्षित्व भी जिज्ञासा के लिए कि जिज्ञास की अपेक्षा होने पर भी प्रमाण आदि जितना से मस्तु प्रमाण आदि वो जिज्ञास बन जाएगा क्योंकि कोई भी साध्य को जानने के बाद पहले साधन की इच्छा करता है हाँ। हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करके साधन की इच्छा ही करता है साध्य की इच्छा वास्तव में साध्य की इच्छा के अधीन साधन की इच्छा होती है किंतु करने के लिए जब सोचते हैं तो साधन की इच्छा करते हैं साध्य है अब ब्रह्म है ब्रह्म को कुछ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते तो ब्रह्म है साध्य है ब्रह्म प्राप्य है ब्रह्म ज्ञ है ऐसा मालूम हो गया किंतु इतने से आप कुछ प्रवृत्ति नहीं होता है प्रवृत्त होने के लिए साधन की इच्छा करता तुरंत पूछता है कि हम किस उसको प्राप्त कर सकते ऐसा ब्रह्म स्वर्ग है स्वर्ग जाने के योग्य है स्वर्ग में भोग है ये मालूम हो गया इतने से कुछ करता नहीं तुरंत स्वर्ग जाने के लिए क्या है तो बोलते है याद हाँ इसलिए स्वर्गामो ये जेदा यह कहता है तो याद को लेके आप उसका संबंध करते हैं इसीलिए जो साक्षात जिज्ञास विषय यदि ब्रह्म है तो भी वो साधन संबंधी ज्ञान के बारे में जिज्ञासा अधिक होती है इसलिए प्रमाण आदि को रखना चाहिए यह कहता है आ, और बात बाकी शेष ब्रह्म तो वहाँ शेषी रूप से संबंध करेगा इसका मतलब जो साधन करके जिसको प्राप्त कर रहे हैं वो ब्रह्म या ऐसा हो जाएगा जैसा याग रूप साधन है उससे स्वर्ग प्राप्त करता है तो वो वहाँ शेषी रूप से बन जाता है शेष का संबंध करके साधन का संबंध करके बन जाएगा ऐसा यहाँ ब्रह्म बन सकता है फिर भी सीधा ब्रह्म जितना नहीं है ये बोलना चाहता और युक्ति देंगे आगे क्योंकि सीधा ब्रह्म को जितने से बनाना व्यस्त है नहीं बैठेगा वो ऐसा दिखाए इसीलिए कहा भाष्यकार तो ये सब मन में रख के बोल रहे कि ऐसा मत बोलो हमारे पास जिज्ञास अंदर अनुदेशा हमारे पास और कोई जिज्ञास अंदर है ही नहीं ये अथा दो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में ब्रह्म को छोड़ के और कोई जिज्ञास के बारे में नहीं कहा हम नहीं सिद्ध कर सकते शुद कर्म लाभे ना अशुद कल्पनाएं दि भाला तो जब श्रुद है स्पष्ट रूप से ब्रह्मशब्द को कहा है अब वो ब्रह्मशब्द को सीधा अर्थ नहीं लेते हुए आप गुमा करके क्यों अर्थ ले रहे श्रुदार्थ और अश्रुद्ध दोनों के रहते हुए श्रुदाथ लेना हिदकर होता है अश्रुद्ध अर्थ की कल्पना करना दोष माना गया है जो सुना नहीं गया उसकी कल्पना करके अर्थ करना यहाँ आवश्यक नहीं है साक्षात संबंध से ज्ञान हो रहा है कि ब्रह्म जिज्ञासा का विषय ब्रह्म ही है ऐसा स्पष्ट रूप से शब्द कह रहा है ऐसे में आप कह रहे हैं नहीं नहीं ब्रह्म संबंधी नहीं ब्रह्म तो है उसके लिए साधन को जोड़ करके साधन के जिज्ञासा के बारे में कहा ब्रह्म जिज्ञासा मतलब ब्रह्म संबंधी प्रमाण की जिज्ञासा ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं है तो श्रुद प्राप्ति में अश्रुद्ध कल्पना को अनर्थ माना गया है ऐसा नहीं करनी चाहिए प्रमाण आदि प्रतिज्ञा नाम स्रउत्व अभिप्रेत्य शंकर तब वो आगे शंका करता है नहीं नहीं आप जो बोल रहे हैं ना ऐसा नहीं है यहां प्रमाणादि की भी प्रतिज्ञा हो गई है वो भी स्रौद है स्रउ मैंने सुना गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में प्रमाण की भी प्रतिज्ञा है ऐसा सुना गया है हमको ऐसे समझ में आ रहा है वो बता आपको नहीं समझ में आ रहा है किंतु हमको ये भी समझ में आ रहा है प्रमाणादि की भी प्रतिज्ञा है ये अश्रुद नहीं अश्रुद कल्पना करना गलत है हम भी मानते हैं किंतु अश्रुद है ही नहीं वो श्रुत है ऐसा कहना चाह रहे इसके लिए कहाष्य में ननु नेष्टी परिग्रहे ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्व न वो कहते हैं कि आप शेष्ठी को छोड़ दिया शेष षष्ठी के परिग्रह करने पर भी ब्रह्म जिज्ञासा कर्मत्व विरुद्ध नहीं होता ब्रह्मणों जिज्ञासा कर्मत्व ब्रह्म जिज्ञासा का कर्म बनेगा उसका विषय बन जाएगा इसमें कोई विरोध नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि संबंध सामान्य विशेष निष्ठत्व सारे वाक्य जो है ना बहुत गूढ़ात्मक होते हैं और बहुत मन में रख के भाषिकार कह रहे हैं कि वह कह रहे संबंध सामान्य विशेष आप जब शेष करेंगे वहां सूत्र आएगा षष्ठी शेष ये सूत्र आता है तो शेष षष्ठी करेंगे तो वहां क्या कहा स्वस्वामी आदि संबंध लेना कहा शेष का मतलब वही है तो जब संबंध को आप लेते हैं संबंध सामान्य को लेना वो निश्चित संबंध नहीं बताया इस प्रकार के संबंध है वो कारग आदि को छोड़ देना है और प्राकृतिकार्थी को छोड़ देना है शेष जो जो संबंध मिलेगा उसको लेना है ऐसा कहा तो यह अर्थ क्या हुआ कि संबंध सामान्य आ संबंध सामान्य के अर्थ में श्रेणी सृष्टि करने पर सामान्य विशेष अनिष्ठ ही होता है कि पूर्वक कह रहे सामान्य जो है ना विशेष अनिष्ठ होगा अब जैसे कोई भी सामान्य का मनुष्यत्व तो ले लो हा मनुष्यत्व तो एक सामान्य है ये मनुष्यत्व तो एक जाति सामान्य हो गया ना ये कहां रहती है मनुष्य में रहेगा एक विशेष व्यक्ति में रहता ब्राह्मण आदि व्यक्ति होगा वो सब मनुष्य होता है तो मनुष्य में रह गए इसलिए विशेष अनिष्ठत्ष्ठ रहता है ये नियम है क्योंकि जो स्वस्वामी आदि संबंध विशेष भी होगा ना वहां भी होता है स्वस्वामी आदि संबंध आप कुछ भी नहीं कर सकते कि स्वस्वामी होगा तो कोई स्वामी होगा कोई राजा होगा कोई सेवक होगा कोई मालिक होगा ऐसे ऐसे संबंध तो वहां होता है विशेष व्यक्ति में होता है और खाली ऐसे संबंध ऐसा नहीं होगा यद्यपि संबंध सामान्य करते हैं तो भी व्यक्ति वहां विशेष रूप से ग्रहण होता है इसलिए इस प्रकार से यह भी आ जाएगा कैसे पहले आप शेष्टी करेंगे शेष षष्टि करके समाज करेंगे समाज का संबंध ब्रह्म से हो जाएगा ब्रह्म विशेष आ जाएगा ऐसा आ जाएगा चलो तो शेष षष्टि भी कर सकता है ये कहना चाह रहे तो संबंध सामान्य विशेष निष्ठत्व विशेष मतलब यहाँ विषयत्व तो रूप से है विषय के बिना कोई संबंध होता नहीं आपको ब्रह्म को विषय बनाना है इसलिए जित्ञासा पद बैठा है विज्ञासा पद के लिए कोई विषय की आवश्यकता है इसलिए आप ब्रह्म को विषय बनाना चाहते हैं विषय बनाने के दृष्टि से आपने श्रेष्ठ शक्ति को छोड़ के कर्मणि स्वीकारा हम कहते हैं कि शेष शक्ति करके संबंध सामान्य अर्थ लेकर के भी आप विषय ला सकते हैं क्योंकि श्रेष्ठ ष्टि भी कोई विषय को लेकर गई होती ऐसा घुमा के लाना चाहिए ऐसा काम विशेष आता का विशेष निष्ठत्व तो मतलब यहां विशेष अर्थ क्या करना चाहिए विषय निष्ठत्व तो ऐसा करना चाहिए कोई ना कोई विषय यहां रहेगा वो विशेष शब्द क्यों भाष्यकार ने कहा क्योंकि पहले सामान्य बैठा हुआ है संबंध सामान्य ये सामान्य शब्द है तो सामान्य शब्द प्रयोग होने पर विशेष शब्द प्रयोग किया विशेष मतलब यहां विषय ही है ऐसा पूर्व हुआ उसके बाद उत्तर कहते हैं प्रत्यक्ष ब्रह्मण कर्मत्वत्सृज्य साण परोक्षम कर्मत्व कल व्यर्थ ये पहले कहा था ना वो का अभिप्राय व्यर्थ है इस प्रकार से व्यर्थ है एवं ऐसा हो भी सकता है तो भी ये आप देख लो कि प्रत्यक्ष ब्रह्मण कर्मत्वत्सृज्य यहाँ शब्द से प्रत्यक्ष ब्रह्म को कर्म सिद्ध कर सकता है जिज्ञासा पद के लिए जो विषय चाहिए उस विषय रूप से कर्म रूप से प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष का अर्थ यहाँ स्पष्ट कई जगह प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ होता है स्पष्ट स्पष्ट रूप से ब्रह्म को कर्म बना सकता है और उस उसको छोड़ के आप पहले शी सम करके फिर गुमा करके फिर कर्म को वहां ला रहे क्या जरूरत है सीधा सीधा कर्म ले लो ना जब कर्म ले करके काम हो रहा है और शेष सष्टी करके कोई फायदा तो है इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए ये कर्मत्व को लेना चाहिए सामान्य द्वारे न परोक्षम कर्मत्व सामान्य रूप से मैंने संबंध सामान्य की कल्पना करके फिर उसी के द्वारा परोक्ष रूप से मैंने अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट रूप से गुमा करके कर्मत्व तो लाना व्यर्थ ही है ऐसे कल्पना करना व्यर्थ प्रयास व्यर्थ प्रयास प्रयास है जब साक्षात हो सकता है तो कभी भी घुमा करके अर्थ नहीं करना चाहिए यहाँ शब्द से ही साक्षात संबंध मालूम हो रहा है ऐसे स्थिति में अन्यथा अर्थ करना व्यर्थ है इसीलिए हम कर्मणि ष्ठी ही यहाँ स्वीकार करना चाह रहे हैं जिससे स्पष्ट अर्थ ज्ञान हो जाएगा कि जिज्ञास पद का विषय ब्रह्म है और प्रयोजन भी ब्रह्म है दोनों इसको हम सिद्ध कर सकते हैं Om Om Namah Om Namah Om Namah